महाभारत कर्ण पर्व महाभारतकष्ट युधिषिपर कौरव सैनिकों का आक्रमण संजय उवाच ततः श्वेता सु संयुक्त नारायण सहतेषन रथवरे श्रीमा अर्जुन समपद्यत संजय कहते राजन तदनंतर भगवान श्रीकृष्ण द्वारा सावधानी से संचालित और श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ पर खड़े हुए श्रीमान अर्जुन वहां आ पहुँचे तत्बल नृपति श्रेष्ठ ताबको भयद निर्शेष्ट जैसे प्रचंड वायु महासागर को विक्षुब्ध कर देती है उसी प्रकार रणभूमि में स्थित प्रचंड अस्ुओं से युक्त आपकी सेना में अर्जुन ने हलचल मचा दी दुर्योधन प्रमत्ते सुत प्रमत् श्वेत वा करुद्यादाजान तम जुटम अमर्षण छुरप्राणां तो जब अर्जुन असावधान थे उसी समय क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने सहसा आधी सेना के साथ आकर अपने ओर अपनी अमर सशील पांडव पुत्र युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया साथ ही तिहत्तर छुड़प्रो द्वारा उन्हें घायल कर दिया अक्रोध्य पुत्र ृण तव पुत्रे नए चयत तब वहाँ कुंती पुत्र युधिष्ठिर अत्यंत कुपित हो उठे उन्होंने आपके पुत्र पर तीन भल्लों का प्रहार किया ततो धावन्त तथोधावंतरज्ञा समेता महाराथ आज परिशंत कुंती पुत्रिष्ठिर तदनंतर कौरव सैनिक युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए दौड़े शत्रुओं की यह दुर्भावना जानकर एकत्र हुए पांडव पांडव महारथी कुंती पुत्र यदेटर की रक्षा के लिए वहां आ पहुँचे नकुल सहदेव धृतुम्च पार्शत अक्षण परेब्य धावन युधिष्ठि नकु सहदेव और ध्रुप कुमार धृत ये एक अक्षौणी सेना साथ लेकर युधिषि के पास दौड़े आए भीमसेन से मृदन महारथान अभ्यधावद अभ्यथावदिप्रेत भीमसेन भी शत्रुओं से घिरे हुए राजा युधि को बचाने के लिए सम्रांगण में आपके महारथियों को रौनते हुए उनके पास दौड़े आए आये ताहेशन कर्ण उमय कर तरवरसे महता प्रत्यवादागत नरेश्वर करतन कर्ण ने वहाँ आए हुए संपूर्ण महाधनुधरों को अपने बाणों की भारी वर्षा से रोक दिया प्रेजी से वे प्रतिवेक्षित रथी प्रयत्नपूर्वक बाण समूहों की वर्षा और तोमरों का प्रहार करते हुए भी राधा पुत्र को देख न सके ता सर्वान्न श्वास महता के पारंगत विद्वान राधा पुत्र बड़े भारी बाण वर्षा करके उन समस्त धनुर्धरों को आगे बढ़ने से रोक दिया दुर्योधन चिंसा शिघ्रम उदीरय प्रतापवान इसी समय प्रतापी सहदेव आकर शीघ्रतापूर्वक अस्त्र चलाते हुए तुरंत ही बीस बाणों से दुर्योधन को बिन डाला राजा इव महातंगो सहदेव सहदेवे सहदेव के बाणों से विद्ध होकर दुर्योधन अनेक शिखरों वाले पर्वत के समान सुशोभित हुआ खून से लतपथ होकर वह मध की धारा बहाने वाले मधमत हाथी के समान जान पड़ता था दृष्टवा तब सुतम त गाढ़ जनए अभ्य दृढ़म राधे राधेयो रथिनाम भर रथियों में श्रेष्ठ राधा पुत्र कर्ण आपके पुत्र को तेज बाणों से अत्यंत घायल हुआ देख कुपित होकर दौड़ा दुर्योधन तथा दृष्टि शीघ्रम अस्त्र मुदैतरम सैन्यम अवधिपार्थतम तथा दुर्योधन की वैसी अवस्था देख उसने शीघ्र अपना अस्त्र प्रकट किया और उसी के द्वारा युधिष्ठिर की सेना एवं पुत्र को घायल कर दिया ततो जो से सहसा फुह सूतपुत्र धनुषिता सुतपुत्र कर्ण की मार कर उसके से के सेना सहसा चली के धनुष से छूट पर परस्पर गिरते हुए नाना प्रकार के बाण अपने फलों द्वारा पहले के गिरे हुए बाणों के पंखों में जुड़ जाते थे परस्परम संघर्षेन महाराज का समझा महाराज आकाश में परस्पर टकराते हुए बाण समूहों की रगड़ से आग प्रकट हो जाती थी तथो दस दिशा कर्ण सल भाई पर रगई राजन तदनंतर कर्ण ने पतंगों की तरह चलकर शत्रुओं के शरीरों में घुस जाने वाले बाणों द्वारा वेगपूर्वक दसों दिशाओं में प्रहार आरंभ किया रक्तचंदन संदिग्ध मणिहे मिषिति परमाश्रम विदर्शय दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करता हुआ कर्ण मणि एवं स्वर्ण के आभूषणों से विभूषित तथा लाल चंदन से चर्चित दोनों भुजाओं को बारंबार हिला रहा था तथा सर्वा दिशो राज प्रमोहयन ण हो राजन राजात अपने बाणों से संपूर्ण दिशाओं को मोहित करते हुए कर्ण ने धर्मराज युष को अत्यंत पीडित कर दिया तथा क्रुद्धो महाराज धर्म पुत्रष्ठिर निस्तु भी कर्ण पंचाशत भी महाराज इससे कुपित हुए धर्म पुत्र युधिष्ठिर ने कर्ण पर पचास पहने बाणों का प्रहार किया धर्मपुत्रे उस समय भयंकर दिखाई देने वाला वह वा युद्ध बाणों के अंधकार से व्याप्त हो गया मान्य प्रजानाथ जब धर्मपुत्र पुत्र युधिष्ठिर कौरव सेना का वध करने लगे उस समय आपके योद्धाओं का महान हाहाकार सब और गूंज उठा साम तीक्षण कंक पत्रे शिलाषित भल अनेकध च सब त्रेष्टि मुसल यत्मा तत्र दृष्टम तरत भरत धर्मत्मा युधि पर तेज की हुई कंक पत्र युक्त एवं नाना प्रकार के पैने बाणों भातिभा के बहुसंख्यक भल्लों तथा शक्ति रिष्टि एवं मूसलों द्वारा प्रहार करते हुए जहाँ जहाँ क्रोध रूपी दोष से पूर्ण दृष्टि डालते थे वहीं वहीं आपके सैनिक छिन्न भिन्न होकर बिखर जाते थे कर्णों क्रुद्धो धर्मराज युधिष्ठ नाराचे सायक्रमे अभिद्रवत कर्ण भी अत्यंत क्रोध में भरा हुआ था वह अमृषशील और क्रोधी तो था ही रोष से उसका मुख फड़क रहा था अप्रमेय आत्मबल से उम्मीर ने युद्ध स्थल में नाराजों अरचंद्रों तथा मत्स्यंतों द्वारा धर्मराज पर दावा किया युधिषिण पुंख शम पांडवम इसी प्रकार युधिष्ठिर ने भी कर्ण को सोने की पाख वाले पहने भाड़ो द्वारा घायल कर दिया तब कर्ण हसते हुए से शिला पर तेज किए गए कंकपत्र युक्त तीन भल्लो द्वारा पांडपुत्र राजा युधिष्ठिर की छाती में गहरी चोट पहुंचा स पीड़ितोबृतम तो तेना धर्मराजो युधिष्ठिर उपब रथोपस्थे सुतम जाहे त्य उस प्रहार से अत्यंत पीडितो हो धर्मराज युधिष्ठिर रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को आदेश देते हुए बोले यहां से अन्यत्र रथ ले चलो अक्रोथ तत सर्वे धातरा श्रा अमध्यम राजम्भ्यम धातस उस समय राजा दुर्योधन आपके सभी पुत्र इस प्रकार कोलाहल करने लगे राजा को पकड़ लो ऐसा कहकर वे सभी ओर से उनकी ओर दौड़ पड़े तथा तथा नाम प्रहार नाम पंचालष्ट राजन तब प्रहार कुशल सत्रह सौ के कई योद्धा पांचालों के साथ आकर आपके पुत्रों को रोकने लगे लगी तस्मिन सुतम्धे वर्तमान जनक्षोधन महाबल जिस समय वह जनसंहारकारी भयंकर युद्ध चल रहा था उस समय महाबली दुर्योधन और भीमसेन एक दूसरे से जूझने लगे ये कर्ण कर्णपर्वि संकुल युद्ध द्विष्ठतम उध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में संकुल युद्ध विषय बासठवा अध्याय पूरा हुआ